महाभारत द्रोण पर्व दैयसी तमोध्याय युधिष्ठिर का प्रातः काल उठकर स्नान और नृत्य कर्म आदि से निवृत्त हो ब्राह्मणों को दान देना वस्त्र वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सिंहासन पर बैठना और वहाँ पधारे हुए भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना संजय उवाच तय संबद कृष्ण दारुक यो सात्यगा राजन राज्य संजय कहते हैं राजन इधर श्री कृष्ण और दारुक में पूर्वोक्त प्रकार से बातें हो ही रही थी कि वह रात भीत गई दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर भी जाग गए पठंती पाणी स्वनिका मागधा मधुपरक वैताली का उस समय हाथ से ताली देकर गीत गाने वाले उस तथा मांगलिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने वाले सूत मागद और वैतालिक जन स्तुति करने लगे नर्तक्यंत जगता सिंधुर रक्त कंठ नर्तक नाचने और राग युक्त कंठ वाले गायक गुरकुल के स्तुति से युक्त गीत गाने लगे मृदंगा झरझरा जर झर्झरा भैर्य पणवानक गोमुखा आडंबरा शंखाश्चुभ्य महास्वना सर्वाणी तथान्यादय संघ्रृष्टा कुशला साद भारत सुशिक्षित एवं कुशल वादक अत्यंत हर्ष में भरकर मृदंग लगे समे समिव प्रवरम सुप्तम युधिष्ठिर अबोधयत वाद्यों का वह मेघ के समान गंभीर एवं महान घोष आकाश तक फैल गया उस ध्वनि ने सोए हुए नृपश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर को जगा दिया प्रतिबुद्ध सुखम सुख तो महारह उत्थ्य या कार्याम यृह नृप बहुमूल्य एवं उत्तम शैया पर सुखपूर्वक सोकर जगे हुए राजा युधिष्ठिर वहाँ से उठकर आवश्यक कार्य के लिए स्नान करने गए ततः शुक्लाम्बरा स्नाता तरुणा शतमस्ट स्नापका कुंभ पूर्णय समुपस्थ स्थिर वहाँ स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए हुए 108 सौ सो युवक सोने के घड़ों में जल भरकर उन्हें नहलाने के लिए उपस्थित हुए भद्रासने सुपिष्ट परिधायाम्बरम लघु ंदन संयुक्त एक हल्का वस्त्र पहनकर राजा युधिष्ठिर भद्रासन अर्थात चौकी पर बैठ गए और चंदन युक्त मंत्रपूत जल से स्नान करने लगे उदाज बलबद्धि सुशिक्षित आपलुत साधिवासेना जल न स सुगंधि सबसे पहले बलवान तथा सुशिक्षित पुरुषों ने सर्वौषधि आदि द्वारा तैयार किए हुए उबटन से उनके शरीर को अच्छी तरह मला फिर उन्होंने अधिवासित एवं सुगंधित जल से स्नान किया राजंस निम प्राप्य उम शिथिल जलक्षयमित वही वेष्टया मास तत्पश्चात राजहंस के समान सफेद ढीली ढाली पगड़ी लेकर माथे का जल सुखाने के लिए उसे मस्तक पर लपेट लिया हरिनाचंदन उपलिप्य महाभुज सीचाक्लिष्ट वसन प्रांगमुख प्राजलि स्थित फिर वे महाभाव युधिठिर अपने सारे अंगों में हरिचंदन का अनुलेपन करके नूतन वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए हाथ जोड़े पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए जजापजप्यम कौंते असत मार्ग अमनुष्ठि तत्रग्निशरण दीप्त प्रवेश सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले कुंती कुमार युधिष्ठिर ने जपने योग्य गायत्री मंत्र का जप किया और प्रज्ज्वलित अग्नि से प्रकाशित अग्निशाला में विनीत भाव से प्रवेश किया समिति सपवित्रा भी अग्निमाहूतिथा मंत्रपूतारचि निश्चक्र गृह तथा वहां पवित्र कुश के दो पत्तों सहित समिधाओं तथा मंत्रपूत आहुतियों से अग्निदेव की पूजा करके वे उस अग्निहोत्र गृह से बाहर निकले द्वितीया पुरुषव्याघ्र कक्षां निर्गम्य पार्थिव ततो वेदविदो विदो वृद्धा अपश्चिब्रम्हण फिर शिविर की दूसरी ड्योढ़ी पार करके पुरुष सिंह राजा युधिष्ठि ने वेद वेत्ता वृद्ध ब्राह्मण शिरोमणियों को देखा दातान् वेद वृतस्नाता नवभथेशुच सहस्राटोचरान् सौरान सहस्रम चाटुचापरा वे सबके सब जितेन्द्रिय वेदाध्ययन के व्रत वेदा में निष्णात यज्ञांत स्नान से पवित्र तथा सूर्य देव के उपासक थे वे संख्या में एक हजार आठ थे और उनके साथ एक सहस्र अनुचर थे अक्षत सुमोभिच वाचय महाभुज तान बिजान मधुसर्पिभ्याम फलैश्रेष्ठ सुमंगल प्रादाकांचनमेक एक निष्क विप्राय पाण्डव तब महाबाहू पांडुपुत्री युधिष्टि ने अक्षत फूल देकर उन ब्राह्मणों से स्वस्थिवाचन कराया और उनमें से प्रत्येक ब्राह्मण को मधु घी एवं श्रेष्ठ मांगलित फलों के साथ एक एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान की अलंकृत चा श्वशतम वाशा तथा गाह कपिलाध्री पांडुनंदन हेम श्रृंगारौप्य खुरा दत्वा चक्रे प्रदक्षिणम इसके सिवा उन पांडुनंदन ने ब्राह्मणों को सजे सजाए सौ घोड़े उत्तम वस्त्र इच्छानुसार दक्षिणा और बक्षणों से दूध देने वाली बहुत सी कपिला गौवें दी उन के सिंगों में सोने और खूरों में चांदी मढ़े हुए थे उन सबको देकर युधिष्ठिर ने उन गौ एवं ब्राह्मणों की परिक्रमा की कान स्वस्का वर्धम्यार्ताशाचना माल्यम चलकुंभा ज्वलिता चुतासन पूर्णान्यक्षतपात्राढ़ी रुचक रोचना सामा स्वंकृता शुभाक्या दधिर्पे मधूदक मंगल्यान पक्षिणा यदि पूजि दृष्ट्वास्प्वाच् कौंते बाह्या कक्षा तथगमत तत्प्चा सोने के बने हुए शिकोरे बंद बंदमुह वाले धर्मपात्र माला जल से भरे हुए कलश से भरे हुए पूर्णपात्र बिजौरा निभु गोरोचन आभूषणों से विभूषित सुंदरी कन्याएं दही घी, मधु जल मांगलिक पक्षी तथा अन्यन् जो प्रशस्त वस्तुएं हैं उन सबको देखकर और उनमें से कुछ का स्पर्श करके कुंती नंदन युधिष्ठिर ने बाहरी द्रोढ़ी में प्रवेश किया तत तस्म महाबाहो षतः परिचारका सौवर्णम सर्वतोभद्रम मुक्ता वैधुर्यमंडित परारण विश्व दिव्यम उपजक्षुवरासनम उस जोड़ी में खड़े हुए महाबाहु युधि के सेवकों ने उनके लिए सोने का बना हुआ एक सर्वतोभद्र नामक श्रेष्ठ आसन दिया जिसमें मुक्ता और वैदुर्य मड़ी झड़ी हुई थी उस पर बहुमूल्य बिछोना बिछा हुआ था उसके ऊपर सुंदर चादर बिछाई गई थी वह दिव्य एवं समृद्धशाली सिंघासन साक्षात विश्वकर्मा का बनाया हुआ था उपाज शुभ्राणी सर्वश वहां बैठे हुए महात्मा राजा युधिष्ठिर को उनके सेवकों ने सब प्रकार के उज्जवल एवं बहुमूल्य आभूषण भेंट किए मुक्ताभरण वेश कौते यहात्म रूपमासी महाराज द्विशताम शोकवर्धनम महाराज मुक्ता में आभूषणों से विभूषित वेश वाले महात्मा कुंती नंदन का स्वरूप उस समय शत्रुओं का शोक बढ़ा रहा था चामचंद्र रेय हेमदंड शोभन दोधु चंद्रमा के किरणों के समान श्वेत तथा सुवर्ण मय दंड वाले सुंदर शोभाशाली अनेक चंवर ढुलाए जा रहे थे उनसे राजा युधिष्ठिर की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे बिजलियों से मेघ सुशोभित होता है संस्तो यमान सूत स्व्यमान वंद उपगीय मानो गंधर्व आस्ते स्म कुरुनंदन उसमें उस सूदगण स्तुति करते थे वंदी जन वंदना कर रहे थे और गंधर्वगण उनके सुयस के गीत गाते थे इन सबसे घिरे हुए युद्धिर वहाँ सिंहासन पर विराजमान थे ततो मुहूर्ता दासी तु चंदना स्वनो महान नेमिघोष रतनाम खुरोष्च वाजिनाम तदनंतर तो दो ही घड़ी में रथों का महान शब्द गूंज उठा रथियों के रथों के पहियों की घरघराहट और घोड़ों की टापों के शब्द सुनाई देने लगे राधेला लग गज घंटा शंखा निचार पद शब्दे कंपति वस्म बेहतरीन हाथियों के घंटों की घन घनाहट शंखों की ध्वनि तथा पैदल चलने वाले मनुष्यों के पैरों की धमक से यह पृथ्वी काप्ती सी जान पड़ती थी तथा शुद्धांतमाशाद्य जाभ्याम भूतल स्थित कुंडले बद्धने इसी समय कानों में कुंडल पहने कमर में तलवार बांधे और वक्षस्थल पर कवर धारण किए एक तरुण द्वारपाल ने उस जोड़ी के भीतर प्रवेश करके धरती पर दोनों घुटने टेक दिए और वंदनी महाराज युधिष्ठिर को मस्तक नवाकर प्रणाम किया इस प्रकार सिर से, से प्रणाम करके उसने धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर को यह सूचना दी कि भगवान श्रीकृष्ण पधार रहे हैं सौ ब्रवीत पृष व्याघ्र स्वागत नव माधव अर्घम त्यवासन चास्मृतीय ताम परमार्चित तब पुरुष सिंह युधिष्ठिर ने द्वारपाल से कहा तुम माधव को स्वागत पूर्वक ले आओ और उन्हें अर्घ्य तथा परम उत्तम आसन अर्पित करो तथा पूजया धर्मराजो युधिष्ठि तब द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण को भीतर ले आकर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा दिया तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं भी विधि पूर्वक उनका पूजन किया ये श्री महाभारते द्रोण पर्वि प्रतिज्ञा पर्वढ़ युधिष्ठिर सज्जतायाम दयाशीति तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में युधिष्ठिर के सुसज्जित होने से संबंध रखने वाला बयासीवा अध्याय पूरा हुआ